पर ब्रह्मा परमेश्वर जो सर्वत्र व्याप्त है सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे उसी परमात्मा के प्रेरणा से ही हम लोग उस तत्व को जानने के लिए जो ऐतरीय उपनिषद है उसको लेकर विचार कर रहे श्रुति माता ये बता रही है कि सृष्टि किस प्रकार हो गई अद्यारोप के द्वारा जिज्ञासु साधक को समझा रहे ये जिज्ञासुओं का काम है जो जिज्ञासु है अपना स्वरूप को जानना चाहता है अपना अस्तित्व को पहचानना चाहता है उनके लिए देहात्मावादी है देह को ही अपना अस्तित्व माना है उनके लिए नहीं उनके लिए है संसार अनात्मा विद्या है इसलिए आसूति समझा रहे, तो सारा लोकादि की उत्पत्ति भी हो गई लोकपाल भी और लोकपालों को रहने के लिए स्थान भी बता दिया और उनकी जो क्षुता और पिपासा के लिए अन्न की उत्पत्ति बता दिया तो अन्न की उत्पत्ति के बाद उस अन्न को ग्रहण करने के लिए प्रयत्न किया अलग अलग इंद्रियों ने किंतु अन्न ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुए अंततः जो अपान वायु है अर्थात प्राण का ही एक वृत्ति विशेष कल बता दिया था उस अपान ने ग्रहण करना चाहा और ग्रहण भी कर लिया ये बात सुनते हुए शिष्य के मन में जिज्ञासा हो गई होना भी चाहिए कल ही मैंने बताया था अंतिम में मान लीजिए आपके थाली में भोजन तो आ गया अभी नहीं भोजन के समय में नहीं तो हमारे मृत्यु वहां जाएंगे भोजन के लिए तो सामने भोजन आ गया तो भोजन जो थाली में है वो अपने आप अप अंदर जाना चाहिए बस आप देख लीजिए खींच लीजिए अंदर जैसा औसत लोग खींच के अंदर लेते तो अपान ने कैसा ग्रहण किया वहां स्मृति बता रही है अपान वायु के द्वारा ही अन्न का ग्रहण हुआ उसने ग्रहण किया तो थाली में पड़ा हुआ अन्न जब तक आपने हाथ के द्वारा क्रिया करके मुख में नहीं पहुंचाएंगे अपान वायु कुछ नहीं कर सकता है और ग्रहण करने का काम है हाथ का होता है परमेंद्रिय में लेना है देना है ग्रहण करना है हाथ का काम है तो हाथ के द्वारा ग्रहण होता है अपान ने कैसा ग्रहण किया ऐसा जिज्ञासा हो सकती है शिष्य के मन में जिज्ञासा हो गई स्वभाव भी है क्योंकि आपके सामने में यही प्रश्न कर सकते कैसा पान के द्वारा ग्रहण किया कोई मानेंगे भी नहीं आज से आपने उठा के मुंह में रख दिया श्रुति का एक तात्पर्य होता है तात्पर्य का मतलब है वक्तुरीचा तात्पर्य जो वक्ता है बोलने वाला उसका एक तात्पर्य होता है इसके द्वारा मैं क्या कहना चाहता हूं लोक में जो वक्ता होता है बोलने वाला वेद में वक्ता श्रुति स्वयं है तो श्रुति क्या कहना चाह रही है ये जब तक आप उसका भावार्थ नहीं समझेंगे अनर्थ हो जाएगा जय गीता में भगवान वहां बता रहे अटारे वे अय में ईश्वरा सर्वूता वृद्धि से अर्जुन ठीक भ्रामूता अभी देखे ईश्वर सबको भ्रमण करवा रहे भ्रमण मतलब एक लोग से दूसरा लोग दूसरे लोग से इधर कौन कर रहा है ईश्वर करवा रहा है मतलब ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है गीता के इस श्लोक से सिद्ध होता है और आप ब्रहदारण्य को उपनिषद में जाके देख लीजिए तीसरे अध्याय में तो तीसरे अध्याय में वह आर्त भाग नाम का एक ब्राह्मण आता है उसमें बता दिया जारतकार वार्तभाग हृदभाग का पुत्र है इसलिए उसको आर्तभाग कहा दिया जरत्कारु गोत्र में उत्पन्न होने से उसको जारतकार अबा कहा दिया जैसे वासुदेव कृष्ण बोलते हैं दोनों बोलते वासुदेव कृष्ण दो अलग नहीं है वासुदेव बोलते वसुदेव का पुत्र वही कृष्ण है कोई वासुदेव कोई अलग है कृष्ण कोई अलग है ऐसी बात नहीं वसुदेव का पुत्र होने से वासुदेव कहा और नाम है उसका कृष्ण वैसे ही यहां जरत जरतकारु गोत्र में उत्पन्न होने से उसको जारत का कहा दिया और एक ऋत भाग नाम का ऋषि थे उनका पुत्र होने से उसको आर्तभाग कहा दिया वो भी राजा जनक के सभा में विद्यमान थे राजा जनक एक विशेष याग करना चाहता था विशिष्ट याग यद्यपि राजा जनक है विद्वान है तो भी कर्म को भी वो प्रदान देते थे ऐसा नहीं यद्यचरती श्रेष्ठ तो उस सभा में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े विद्वान वहां उपस्थित थे तो विद्वान को देखकर विद्वान के मन में यह आता है इनमें कौन सबसे बड़ा विद्वान होगा ऐसा लोक में भी नचड़ी को लेकर नचड़ी का मन में भी आता है स्वभाव होता है स्वभाव का स्वभाव के साथ मेल होता है तभी के मित्रता भी उनकी बनती है जिसका स्वभाव समान है वही मित्र बनेगा विरुद्ध स्वभाव वाला मित्र नहीं बन सकता है या तो आयु में समानता होनी चाहिए तभी मित्र बनते तो राजा के मन में विचार आया ये बड़े बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, तो भी इनमें ब्रह्मा ब्रह्मवित्त में श्रेष्ठ जो ब्रह्मा ब्रह्मवित्त है वरिष्ठ ब्रह्मतम कौन है जानने की इच्छा हो गई अच्छा सभा में बैठे हैं सब लोग आपसे पूछे आप लोगों में कौन श्रेष्ठ ब्रह्मविता है यदि पूछे ये उद्दंडता हो गए असभ्य हो गए अव्यवहार माना जाता है यदि पूछना भी है उसकी एक तरीका होता है इसी का नाम है सभ्या कहते सभा सभा में बैठे। राजा तो बहुत बुद्धिमान है उन्होंने एक उपाय खोजा तो एक हजार गाय जितने भी उनके पास बहुत गाय थी प्रतिदिन वो चराने के लिए ले जाते थे उसमें एक हजार गाय को उचिन वहीं रख दिया और सभी जो ब्राह्मण है महापुरुषों से हाथ जोड़ के कहा भगवान मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं आप सभी पूजनीय है वंदनीय है श्रेष्ठ है तो भी उनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मवित्तमा मै ये गाय ले जा सकते हैं। मैं उनके लिए एक हजार गाय रखा वे कौन हाथ लगाएंगे उसको किसकी हिम्मत होगा सब एक दूसरे के मुंह ताकते देखने लग गए स्वयं राजा का भी एक बहुत बड़ा विद्वान पंडित थे उन्होंने भी साहस नहीं किया नहीं तो अपना घर का ज्यादा साहस करता है जल्दी उन्होंने भी नहीं किया होता नाम का उसी सभा में याज्ञ के ऋषि बैठे थे उन्होंने अपने शिष्य को कहा हे hey, सामस्त्रवा उदजहा गायों को तुम ले जा अपने शिष्य को कहा उन्होंने उतने में गुरु की आज्ञा मान करके सारे गाय ले गए उसके बाद सभा में चारों तरफ से हलचल मच गया अरे एक नहीं हजार हजार गाय है उसको ले जाने तो दूसरे लोग सोचेंगे तो एक हजार गाय ले रहे हमारे एक भी गाय नहीं मिल गई तो सारा हलचल मच गया तो वहां एक एक करके याज्ञावल कैसे प्रश्न करते यदि याज्ञावल किया तो ब्रह्मवित्त श्रेष्ठ है हमारा प्रश्न का उत्तर दे ऐसा प्रश्न करते करते उसी सभा में आर्ताबाघारतकार ने भी एक प्रश्न किया एक नहीं वहां पांच प्रश्न किया था उन्होंने ज्ञानी का प्राण उत्क्रमण होता या नहीं मरने के बाद क्या अवशेष रहता है ये सब ग्रह अतिग्रह को लेकर भी क्या था उसमें एक प्रश्न था जो अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति तो मरता नहीं यदि कहे ज्ञानी नहीं मरता है तो सुनेंगे तो दूसरे लोग अरे ज्ञानी मरता नहीं तो मरा तो आई शरीर पड़ा है उसका वो तो मरता नहीं मरने का मतलब है जो देहाभिमान है वही मरता है गीता में भगवान ने उत्तर दिया जात्य ही ध्रुव मृत्यु जिसका जन्म माना है उसकी मृत्यु है ज्ञानी यदि अपना जन्म मानते हैं उसका जो मुक्त हुआ है नहीं जन्म है शरीर को लेके माना जाता है शरीर का स्वभाव है हमेशा उसके साथ आदात्म्य किया और मेरा जन्म कार्यमें एक जारतकारों ने ये प्रश्न किया था ये जो अज्ञानी जीव है मर जाता है मरने का मतलब है प्रारब्ध समाप्ति वैसे ही मृत्यु है और कोई नहीं ज्ञानिका भी प्रारब्ध समाप्त होता है अज्ञानिका भी होता है दोनों प्रारब्ध लेके आए बस इतना अंतर है ज्ञानिका प्रारब्ध समाप्त होने के बाद दोबारा उनका जन्म नहीं होता है क्योंकि संचित कर्म नहीं पड़ा है संचित का मतलब है जो जमा किया है खूब हमने कितना जमा किया जैसा आजकल देखिये घोटाला करके भी जमा कर सकते हैं वैसे ही हम कर्मों को भी घोटाला करके जमा करते घोटाला मतलब पाप आदि अनाचार आदि करके ये भी कर्म जमा पड़ा है पुण्य कर्म भी है सारा ये जमा होते जा रहा है कितना कर्म है कोई बता नहीं सकते है इसलिए भगवान को भी कहना पड़ा गहनो कर्मणागति खूब विचार किया है योग सूत्र में भी एक कर्म अनेक जन्मों को देता है अथवा अनेक कर्म एक जन्म को देता है अथवा एक एक कर्म एक एक जन्मों को कारण है ये निर्णय करना कठिन है तो प्रारब्ध समाप्त होता है ज्ञानी और अज्ञानी अच्छा ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्या है बाहर से तो दिखेगा नहीं आपको शायद ज्ञानी होने पर उसको शिंग आती होगी अटव कोई मोटा होता होगा ऐसा नहीं बस अपना अस्तित्व को पहचान यथार्थ रूप से और एक अपना अस्तित्व को नहीं पहचाना अनात्म को अपना स्वरूप मानना बस ये अज्ञान है आत्मा को अपना स्वरूप जो स्वीकार करना अनुभव करना वो ज्ञान बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं और अंतर कोई नहीं है उसमें शास्त्र में बता दिया राधेय एवं कौंतेय बस यही अंतर है कर्ण अपने को राधे मानता था मैं राधा का पुत्र हूं और कुंती ने जाके बता दिया तू राधे नहीं हो तू तो कुंती पुत्र हो तभी तो अपने को कौंते या मान रहे <coughs> अभी देखिए कर्ण अपने को पहले राधे मान रहता और कौनते मान रहता। उनमें अंतर क्या के केवल सोच बदल गई करना का शरीर में कोई अंतर नहीं केवल जो विचार है सोच है वो बदल गए वैसे ही हम अज्ञान अवस्था में अपने को राधेया मानते हैं जीव मानते हैं मैं जीव हूं मेरा जन्म हुआ है ये मेरा परिवार है करके और कुंती का मतलब है श्रुति है जिस समय में आपको बताते हैं तेरा जन्म नहीं हुआ है न जायते मृत ते वाह तभी वो स्वयं अपने को अनुभव करता है मैं ब्रह्मस्वरूप स्वरूप, बस सोच बदल गए, बस यही है यही ज्ञानी और अज्ञानी में और कोई अंतर नहीं जिस समय में आपके अंदर अनुभव होने लग गया मैं जीव नहीं मेरा जन्म नहीं बोलने के लिए नहीं वो अनुभव दो जान होता है परोक्ष ज्ञान नहीं अपरोक्ष ज्ञान है तभी जाके ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणे भस्म सात्कृदे अर्जुन सारे कर्म उसके नष्ट होते इसलिए ज्ञानी का जन्म नहीं होता है और अज्ञानी का जो संचित कर्म है जमा किया हुआ एक के पीछे एक लाइन पकड़ के बैठे हैं कौन सा कर्म नहीं बता सकते बच्चे प्रारब्ध समाप्त होते हुए उसमें जो प्रबल कर्म है तुरंत फल देने में बैठा है तो वह प्रश्न किया उन्होंने जारतकार बने जो मरणासन्न पुरुष है वाग्मी अप्य मन प्राणे प्राण तेजशी तेज परश देवताया हम ये मरने की प्रक्रिया है सबकी सबसे पहले हमारे वागाधी इंद्रिया है जिस वाणी के द्वारा हम दूसरे को प्रसन्न भी कर रहे हैं दूसरे को दुखी भी करते प्रसन्नता और दुखी किससे करते अधिक से वाणी से ही ज्यादा है किसी को दो दस गाली दीजिए उसको दुखी हो गए किसी को सांत्वना दिया उपदेश दिया वो प्रसन्न भी होता है जिस वाणी के द्वारा ये कर रहे थे वो वाणी भी जाके प्राण में लीन हो जाती है वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं रहता है व्यर्थ बिना कारण से मनुष्य केवल अभिमान करता है मई बोल रहा हूं मैं कुछ भी बोल सकता हूं अरे तेरे अंदर सामर्थ्य क्या है बुढ़ापे में है तो बोल के तो दिखाऊ कहा गई तेरी सामर्थ्य व्यर्थ सामर्थ्य है अभिमान मात्र है मनुष्य के अंदर इसलिए कहा अभिमान सुरापान गौरव गौरव जो वाणी का तात्पर्य केवल वाणी मात्रा नहीं है चक्षरादि सारे इंद्रिय लेना ये जो अपने अपने गोलक में बैठ के काम करते सारे इंद्रिया जागृत अवस्था में जो इंद्रिय है अपने अपने गोलक में बैठ के काम करते और गोलक से जो अलग हो जाते हैं काम करना बंद हो जाते हैं मरणासन में अर्थात मृत्यु काल में ये गोलक को छोड़ करके एकत्रित हो जाते श्रुति में बता दिया है शास्त्र में कैसा जैसा कोई राजा है सारा छोड़कर के दूसरे जागा जाना चाहता है तो राजा के आसपास मंत्री है और उनके जो परिकर है सेवक एकत्रित हो जाते वैसे ही इस देह में रहने वाला जो राजा है इंद्र है जीवात्मा उसको ब्रह्म भी कहा दिया ब्रह्म का मतलब वो ब्रह्म नहीं है कर्मफल भोक्ता कर्मफल का भोक्ता है ये शरीर का राजा इसको अभी बता रहे हैं इसको बताने जा रहे हैं तो यहां से निकल जाता है सारे इंद्रिया वहां एकत्रित हो जाती ये सब हमारी जो अज्ञान है सबकी ये जो ही गति है तुम्हारा तो प्रश्न किया सारे इंद्रिया जाके प्राण में एकत्रित होते देखिये इंद्रिया एकत्रित स्वपनावस्था में भी हो जाते जिन इंद्रियों के द्वारा हम देख रहे सुन रहे स्वप्नावस्था में वो मन के साथ एक होता है और वो मन भी जाके प्राण में एकत्रित हो जाता है देखा भी जाता है आप लोग सब लोग देखते हैं जो मरने वाला पुरुष की अवस्था उनके सामने खड़े होके पूछते क्या मुझे पहचान रहे हो यदि उनकी वाणी काम कर रहे वो बोलते हैं हां मैं पहचानता हूं उनके नेत्र काम कर रहे तभी देख सकता है किंतु नेत्र खुले भी रहते हैं कभी किंतु पहचानता नहीं नेत्र तो खुले हैं किंतु पहचानता नहीं इसका मतलब जो नेत्र के अंदर जो देखने की सामर्थ्य वो समेट गई और बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति सोच रहे वो मुझे देख रहे करके किंतु वो नहीं देख रहे आपको क्योंकि गोलक ही कुला है और इंद्रिया तो एकत्रित हुई है, और वो जो इंद्रिया है मन में एक ही भाव होते और मन भी जाके प्राण में एकत्रित हो जाता है और प्राण जाके परश देवताया आसपास में बैठे हुए व्यक्ति देखते अरे इसका तो प्राण नहीं चल रहा है शायद मर गया होगा वैद्य को बुलाते हैं डॉक्टर को बुलाते डॉक्टर भी अपना जो जो जो मशीन लगा के देखता अरे इसका प्राण तो नहीं चल रहा है हार्ट नहीं चल रहे नाडी नहीं चल रहे किंतु शरीर में अभी गर्मी है मरा नहीं है ताप है तो ये प्राण भी जाके उस तेज में लीन हो गया और वो तेज जाके परश्य देवतायाम तभी जाके बोलते हो पूर्ण रूपेणा उसकी मृत्यु मानी जाती शरीर से जो तेज का मतलब है वहां तेज उपलक्षित ये भूत सूक्ष्म से विशिष्ट सारा पदार्थ से रहित हो जाता तभी कहते हैं वैद्य लोग और डॉक्टर लोग मर गया पूर्ण रूपे न मर गया तो जादतकारों ने वहां प्रश्न किया था इस प्रकार जो मरणासन पुरुष यहां से जो जाता है साथ में कुछ भी नहीं ले गया ले गया कुछ नहीं कुछ भी नहीं ले गए तो इसलिए कहा दिया है एक जगह विचारकों ने रे चित्त चिंत चि चरणों मुरारे पारंगमिष्य यो भव सागरशा क्योंकि हमारा जो मन है उभयात्मक होता है दो मन में मेडामन एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन मैत्रेय उपनिषद में भी बता दिया है द्विविद प्रोक्त मनहा करके तो शुद्ध मन बोल रहे रे चित्त उसको संबोधन करके बोल रहे रे चित्त चिंता य चिरम चरणों मुरारी हे मेरे प्यारे मन तुम भगवान का चरण का चिंतन करो तो दूसरा एक मन है अशुद्ध मन बोल रहे क्यों चिंतन करे क्या जरूरत है आवश्यकता क्या है ये सब व्यक्तियों के अंतर की भावना है क्या जरूरत है भगवान का चिंतन करना उनका चरण का चिंतन करने से प्रयोजन क्या है तो शुद्ध मन बोल रहे पारम गमिष्य तो भवसा अरे मेरे प्यारे मन ये जो भवसागर है संसार है उससे तुम पार हो जाएंगे परमात्मा को प्राप्त करेंगे इसलिए भगवान का चिंतन करो अशुद्ध मन तुम दोबारा वहां खड़ा हो जाता है अरे मेरा परिवार है सब पुत्र है पत्नी है सब है वो पार पहुंचा देंगे भगवान कैसा पहुंचाएंगे भगवान को तूने देखा है क्या इनको तो मैं देख रहा हूं पालन पोषण कर रही है मुझे पहुंचा देंगे तो शुद्ध बोल, मन बोल रहे है पुत्रा कलत्र इतरे नहीं ते सहाया अरे मेरे प्यारे मन जो पुत्र है कलत्र कहते हैं पत्नी पुत्रा कलत्र इतरे जो भी है नहीं ते सहाया कोई तेरे सहायता नहीं कर सकते तो अशुद्ध मन दोबारा पूछ रहे क्यों नहीं सहायता कर रहे धीकर सामने है क्यों नहीं सहायता करेंगे अवश्य करेंगे तभी शुद्ध मन बोल रहे सर्व विलोकयसके य सके मृगतृष्णि हे मेरे प्यारे मन थोड़ा विचार करके देखो अच्छे प्रकार से चिंतन करो ये सब मरुमिच के समान है जिस प्रकार मरुमर्च का जल किसी पिपासु का प्यास नहीं बुझा सकता है वैसे ही ये मरुमर्च के समान देखने वाला जगत तेरा सहायता नहीं कर सकता है कोई किसके सहायता नहीं कर सकता ये जो जितने भी पदार्थ है सारा यही छोड़ जाता है तो पुनः उसका जो जन्म अवश्य मानना पड़ेगा हे याज्ञवल क्या किस आश्रय को लेके वो पुनर्जन्म लेता है ये प्रश्न था उनका सारे इंद्रिया भी लीन हो गया मन भी सब प्राण भी जाके परस्य देवता में होगा उसके पास कुछ भी नहीं रहा और उसका जन्म तो होता है मानना ही पड़ेगा बहुत लोग मानते भी नहीं जन्म नहीं मानेंगे तो सबसे बड़ा दो आशा दो दोष आता है एक तो कृत कृतनाशा अकृता विप्रल्बा जो आपने किया हुआ वो नष्ट हो जाएगा और आपने जो किया नहीं आपको भोगना पड़ेगा ये दो दोष आते चलो मान लीजिए पुनर्जन्म नहीं होता है कुछ समय के लिए मान लीजिए तो धर्म करने का क्या आवश्यकता है शास्त्र काय के लिए गुरुजनों की आवश्यकता क्या है सारा व्यर्थ होगा चलो वो भी मान लीजिए व्यर्थ हो जा कुछ क्षण के लिए मान लीजिए अच्छा एक ही माता के तीन बच्चे हैं एक योगी एक भोगी एक रोगी है क्यों ऐसा हो रहे क्या भगवान ने किया ऐसा भगवान को हम नहीं मानते पक्षपात करने वाले भगवान को हम नहीं मानते दूसरे जो मत वाले मानते हमारा भगवान क्षमा करता है सब कुछ करता है किंतु हमारे भगवान ऐसा नहीं वो न्याय निर्णय करता है जो भगवान न्याय निर्णय नहीं करता है तो भगवान कैसा होगा तो इससे सिद्ध होता है एक योगी क्यों मना एक भोगी क्यों बना एक रोगी क्यों बना इसे अंतता को कहना पड़ेगा पूर्व जन्म का कर्म है तो पूर्व जन्म का कर्म मतलब आपको जन्म मानना ही पड़ेगा तो इसलिए जन्म स्वीकार करना ही पड़ता है शायद तो, तो बता रहे आप युक्ति के द्वारा भी सिद्ध कर सकते तो इसलिए वहां प्रश्न किया था ये सारा जो समेट लेता है उसके पास कुछ भी नहीं है अकेला जो जाता है तो ये जो पुनर्जन्म लेता है किस आश्रय को लेके पुनर्जन्म लेता है हे यज्ञवल इसका उत्तर दीजिए तो यज्ञवल ने विचार किया ये तो विचारणीय पदार्थ है और वो सभा जल्प जल्पकथा जल्पकथा का मतलब है पूर्व पक्षी को परास्त करके अपना मत को सिद्ध करना तीन प्रकार की कथा मानते हैं शास्त्र के दृष्टि अनुसार जल्प कथा है वाद वादकथा है वितंड कथा है जल्प का मतलब है जीतने के लिए किसी ना किसी प्रकार जीते और दूसरे को परास्त करें। ये जल्प कथा वाद वादकथा कहते हैं तत्व बुभुक्षा तत्व को जानने के लिए जो किया जाता है गुरु शिष्याथवा पूर्व पक्ष सिद्धांति ये वादकथा का और एक वितंड बोलते हैं वितंड का मतलब है मुझे कुछ सिद्ध नहीं करना जो आप बोल रहे उसको खंडन करना उसको वितंड कहते हैं उसी को लेकर वेदांत में ब्रह्म बृहस्प्रस्थान कहा दिया है एक लघु प्रस्थान एक बृहद प्रस्थान मानते गीता है उपनिषद है ब्रह्मसूत्र है इसको प्रस्थान त्रयी बोलते हैं तीन प्रस्थान मानते तो ये जो तीन प्रस्थान है गीता ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये लघु प्रस्थान मानते प्रस्थान मतलब जिसमें आप स्थित हो अपना स्वरूप में बिल्कुल भटक रहे हैं हम लोग इधर उधर कहा पता नहीं अपने स्वरूप में नहीं है अनात्म पदार्थ में भटक रहे क्योंकि अनात्म पदार्थ अनेक है तो इसलिए इधर उधर भटकना पड़ता आत्मा तो एक है अवरोक्षानुमूति में भगवान बादश्यकार जी ने वहां स्पष्ट विवेक करके बताया बहुत दृष्टांत देकर तो इसलिए जो अनात्म पदार्थ है उसमें भटक गए तो उसमें स्थित करने का नाम है प्रस्थान त्रया ये लघु प्रस्थान है बृहत प्रस्थान में एक के मानते हैं उसको मानते हैं जल्पकथा और मधुसूदन सरस्वती जी एक हो गए बहुत बड़े विद्वान उनका अद्वैत सिद्धि है उसको वादकथा कहते हैं श्री हर्ष मिश्र जी हो गए उनका खंडन खंड खाद्य कहते हैं ये वितंड मानते सबको खंडन किया उन्होंने तो आक्षेप किया वहां पूर्व पक्षी ने आप खंडन ही कर रहे थे जा रहे हैं, आपको क्या सिद्ध करना है तो अस्माकम स्वतः सिद्ध में वहां मुझे कोई सिद्ध नहीं करना परमात्मा को कोई सिद्ध नहीं कर सकता है ये सिद्ध करेंगे तो वो भी अनित्य होगा वो स्वतः सिद्ध है उसको सिद्ध नहीं कर रहा किंतु जो आप कह रहे हैं परमात्मा के विषय में वो मैं खंडन कर रहा हूं तो इसलिए ये जो सभा है जादत कारवा, ये जल्प कथा है क्योंकि तो राज ने पहले कहा देता ना गायरे की है इसलिए इस तत्व को मैं उत्तर तो देंगी आपको इसलिए जल्पकथा के द्वारा ये निर्णय करना उचित नहीं है इसलिए इस जल्पकथा को हम वाद वादकथा में परिणत करें तो अतः हा, मेरा हाथ पकड़ो तुम हम यहां दोनों उठ के एकांत में जाके विचार करेंगे वहां याज्ञवल के ऋषि और जारतकार ऋषि दोनों उस सभा से उठ करके जाते हाथ पकड़ के अभी तो वाज विवाद हो रहा था अभी मित्र बन गए दोनों गए नदी किनारे जाके खूब विचार किया दोनों ने ये निश्चय है मरणासन्न व्यक्ति की गति है सबके लिए बराबर है जाते समय कुछ नहीं ले जाता है ये निश्चय है किंतु जन्म तो अवश्य ले रहे जन्म लेने के लिए उसका आश्रय कौन है किसको आश्रित करके जन्म लेता तो खूब विचार किया ईश्वर उसको जन्म देता होगा ईश्वर को लेकर विचार किया और स्वभाव को लेकर विचार किया काल को लेकर भी विचार किया अंततः निर्णय किया कर्म एव बस ये कर्म को लेकर ही जन्म देता है अभी देखिए वहां निर्णय हो गया कर्म को लेकर ही जन्म ले रहे हैं गीता में भगवान बोल रहे भ्रामयण सर्वभूतानि ईश्वरा सर्वभूता वृद्धेश अर्जुन अतिष्ट भ्रामयण सर्वभूता ईश्वर भ्रमण करवा रहे ईश्वर ले जा रहे तो विरोध हो रहे यहां भी तो विरोध नहीं है यहां जब तक हम विचार नहीं कर रहे तब तक विरोध जैसा स्तृति में जो कर्म कहा वो भी ठीक है गीता में जो भगवान बता रहे ईश्वर कर रहे ये भी ठीक है महाराज दोनों कैसा ठीक हो सकता है ठीक तो एक ही होगा दो नहीं होगा दोनों ठीक है जैसा जन्म का कारण मुख्य कारण है कर्म ही कर्म होने पर भी ये कर्म कौन करता है जीव करता है ये जीव में स्वतंत्रता है ईश्वर ने दी है ये स्वतंत्रता श्रेयश्च प्रेयश्च उभे करके कट में भी बता दिया किंतु उस कर्म का जो फल है वो जीव के हाथ में नहीं फल मत उपबत्ते ब्रह्मसूत्र में बता दिया ईश्वर फल देता है तो कर्म कर रहे जीव और उस कर्म के अनुसार जन्म हो रहा है यदि ईश्वर जब तक फल नहीं देंगे उसका जन्म नहीं होगा तो इतना मात्र को लेकर ईश्वर कारण माना जाता जैसा कोई व्यक्ति है बहुत अच्छा काम कर रहा है नीचे दरोगा है इतना ईमानदारी से खूब मेहनत से काम कर रहे हैं उसके अंदर योग्य है आप ही सर बनने की वो ऑफिसर कभी बनेंगे ऊपर के व्यक्ति की दृष्टि हो तभी बनेगा ऊपर वाला अर्थात तो उससे बड़ा जो ऑफिसर है वो ऑफिसर उसको बनावे तभी तो बड़ा व्यक्ति ने उसको ऑफिसर तो बना दिया किंतु ऑफिसर बनने के लिए कारण कौन है उनका योग्यता उनकी जो कुशलता के कारण वैसे ही जीव कर्म के अनुसार जन्म लेता है तो ईश्वर क्या करता है उसको फल देता है इतने में ईश्वर कारण माना अन्यथा तो पूर्ण रूप से ईश्वर कारण मानते ईश्वर में पक्षपात आएगा वैश्य में निर्गण्य दोष आ जाएगा इसलिए जीव के कर्म के अनुसार ही ईश्वर फल देता है इसलिए ईश्वर को भी कारण माना है ही यहां भी श्रुति बोल रहे अपान के द्वारा अन्न ग्रहण कर रहे और सामान्य व्यक्ति सोचेंगे अपान के द्वारा कैसा है थाली में अन्न पड़ा है सीधा अंदर नहीं जाता है मुंह में हाथ से आप ग्रहण कर रहे हाथ को आगे ले गए उसके बाद मुंह तक पहुंचावे तभी जाके अन्न जाएगा अपान से कैसा तो इसलिए हास् का तात्पर्य ये है ठीक है हाथ से लेकर के आप अन्न मुंह तक पहुंचा दिया मुं से अंदर कौन ले जाता है अंदर बैठा है जो वैश्वान राग्नि है वहां तक कौन पहुंचा रहे वहां तो हाथ डाल के अंदर नहीं डाल सकते आप पेटी फट जाएगा वहां कौन खींच के ले जाता है मुंह तक पहुंचाने का काम भले हाथ हो, वहां भी हाथ नहीं पहुंचा रहे आपके मुंह तक तो महाराज हाथ नहीं पहुंचा था उनको और पहुंचा रहा। नहीं वहां भी प्राण ही पहुंचा है एक ऐसा आप युक्ति के द्वारा सिद्ध कर सकते जिसको प्यारिसस हो गया उसके सामने भोजन रख दीजिए वो हाथ से पहुंचा भी संभव नहीं है बोलते हम हाथ से ग्रहण ज्ञान न कवली बद्ध कवलीबद्ध ग्रासबद्ध किन्तु हाथ में भी शक्ति कौन दे रहे हुए प्राण ही दे रहे तो हाथ में विद्यमान जो प्राण है उस प्राण के द्वारा ही हमने उस ग्रास को ग्रहण किया और उन्होंने कहां तक पहुंचा दिया मुंह तक पहुंचा दिया और मुंह में रखने से काम नहीं होगा अंदर जो जा रहे कैसा क्योंकि प्राण का स्वभाव ही भार फेंकना नाभी के ऊपर से जो चलता है वो प्राण वो निरंतर बाहर फेंक रहे एकदम आप अन्न रख दिया वो बाहर जाना चाहिए उस अन्न को अंदर खींचने का पेट के अंदर है ये अपान वायु करता है इसलिए यदि आप हाथ से रख भी दिया जैसा मुर्दा है मुर्दे के मुंह के सामने रख दिया दूसरे ने उसके अंदर जा भी भोजन नहीं जाता है तो अंदर रखा हुआ मुख में जो अन्न है उसको अंदर के तरफ से जो खींच रहे ये अपान वायु है प्राण की एक वृत्ति विशेष है अपान वो नीचे के तरफ से है इसलिए हम स्त्री बता रहे उस अपान के द्वारा ही ग्रहण किया है ये जो हमारा शरीर है इसको मंदिर भी माना है अलग अलग माना है इसमें विशेष प्राण की महत्ता दी है परमात्मा तो है ही है वो अलग बात है उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता किंतु प्राण की महत्ता ज्यादा दी है इसलिए प्राण की उपासना भी बता दिया प्राण का मतलब केवल वायु नहीं है ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति विशिष्ट वो परमात्मा का ही स्वरूप है प्राण कहते जब तक शरीर में प्राण है तब तक सब पूजते हैं उसको और प्राण जाने के बाद जिससे जो प्रेम कर रहे व्यक्ति उससे ही भयभीत हो जाता है भगवान भाष्यकार जी को वहां कहाना पड़ा भार्य भिव्यति तस् यवनो निवसति देहे तवत्ति कुशल गेहे गतवति वायो देहाए भारी अभिव्यति दस्टबिन का है शरीर से प्राण निकलने के बाद वो सब बैठ नहीं सकते डर जाते क्यों डर रहे जिसमें जो तत्व है वो निकल गया चांदोज्य उपनिषद में भी भूमा विद्य के प्रकरण में भी बता दिया नारद को अपने जो बड़े भाई सनत कुमार तत्व का उपदेश कर रहे थे नारद कोई सामान्य नहीं है किंतु लोक में नारद कहानी से अच्छा नहीं मानते चुगली खोर इधर उधर झगड़ा लगाने वाला मानते किंतु नारद का मतलब नारम ज्ञानम ददाती थी नारद सारी विद्या का मर्मज्ञ थे वो ऐसा नहीं चौसठ विद्या ऐसा जो नारद है वो भी दुखी की थे करत शो कमात्मावि सनत कुमार के पास गए थे तो सनत कुमार जी ने वहां उनको तत्व का उपदेश किया करते करते प्राण तक पहुंचा दिया उसके बाद कहा है नारज्य प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है प्राण ही पिता है प्राण ही माता है प्राण ही गुरु है वह स्वस्थ बता दिया तो नारद जी ने वहाँ प्रश्न किया भगवान ये प्राण माता पिता कैसा है प्राण गुरु कैसा है तो सनत कुमार जी ने वहां युक्ति के द्वारा समझा दिया हे नारद जब तक शरीर में प्राण है माता पिता को यदि कोई पुत्र अपशब्द कहे तभी विचारक पुरुष महापुरुष कहते हैं जो जीते जीते अपने माता पिता को उन्होंने हत्या किया दुष्ट व्यक्ति तो अलग बात है विचारवान पुरुष ये तो माता पिता का हत्या है उसको ऐसा शब्द प्रयोग किया ये कहते गुरु को यदि तुम शब्द से प्रयोग किया ये गुरु का हत्या है और उसी शरीर से प्राण निकल गया और माता पिता को जाके जला देते हैं गुरु को जाके जल में विसर्जन करते कोई ये नहीं कहते हैं ये हत्यारा है अपने माता पिता को जला दिया करके बहुत अच्छा काम किया पहले एक शब्द प्रयोग किया था केवल आपस शब्द तभी उसको हत्यारा बोलते थे आज सारा जला रहे अग्नि में डाल के प्रशंसा कर रहे कौन सी चीज है जो उसमें थी निंदा करने के लिए और प्रशंसा करने के लिए प्राण जब तक शरीर में था तब तक उसको अपशब्द से निंदा कर रहे प्राण जाने के बाद उसकी प्रशंसा कर रहे इससे सिद्ध होता है प्राण ही माता है प्राण ही पिता है प्राण के द्वारा ही हो रहे प्राण की क्यों महत्ता है उस प्राण के द्वारा ही जो महाप्राण है प्राणश्य प्राण उसको हम पहचान सकते हैं कोई पत्थर है उसमें प्राण नहीं है वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता मेरे से अतिरिक्त एक प्राण है करके प्राण का मतलब जिसमें प्राण है वो जो प्राणी वो प्राणी में भी मनुष्य रूप प्राणी है वो जान सकता है तो इसलिए बता रहे हां वो अपान के द्वारा ही ग्रहण किया है तो अपान से उपलक्षण है जो भी प्राण की क्रिया है उसके द्वारा ही ग्रहण किया जाता है तो इसलिए यहां बता रहे एशो अन्नश्य ग्रह अर्थात वही जो प्राण है यहां भी प्रयोग कर रहे सा देखिए केवल ये प्राण ने निःस्सा ऐसा प्रयोग कर रहा है स्मृति में जो एक एक शब्द है उसके रहस्य है तस्माद व ए तस्माद आत्मनाकाश दो क्यों प्रयोग किया तस्माद और एक तस्माद अर्थात जो समि और वेष्टि में भेद नहीं है या बिल्कुल स्मृति को जरा सा भी इष्ट नहीं है एक ही है जैसा वन और वृक्ष में बिल्कुल भेद नहीं है वन और वृक्ष एक ही है बस इतना है अनेक वृक्षों का समूह को आपने एक नाम रख दिया वन करके वृक्ष को हटा के आप वन दिखा दीजिए नहीं हो सकता वैसे ही वेष्टि ही समझती है व्यवहार के लिए शास्त्र ने, ने समझा दिया इसलिए श्रुति को जरा सा भी उन भेद इष्ट नहीं इसलिए बार बार प्रयोग करते हैं तस्माद ये तस्माद यहां भी सा वही जो अपान वही मतलब समष्टि जो है वही वेष्टि में है समष्टि में मतलब ब्रह्मांड में जो है आपका पिंडांड में भी है दो अलग नहीं तो पिछले बार सा अन्यश्रहा वो जो समष्टि से अभिन्न जो वेष्टि प्राण है वही क्या है उस अन्न को ग्रहण करता है ग्रहण करने वाला है वही अन्न ग्रहण करता है यद वायु अन्ना और वह जो अपान वायु है वो अन्न ग्रहण करने वाला है और जो वायु है वायु का मतलब है यह अपान नाम का वायु जो अपान नाम का वायु है वो अन्न द्वारा ही जीवन वाला प्रसिद्ध है उसके द्वारा जी रहे अन्न को ग्रहण भी कर रहे और अन्न के द्वारा जी रहे शरीर में जो प्राण टीका है वो भी अन्न के द्वारा ये कैसा है किस प्रकार है अन्न के बिना कब तक जीवित रहेगा ये विचार हम लोग आगे करेंगे ओं पूर्णवधा पूर्णमिदं पूर्णापूर्णमुगच पूर्णशा पूर्णमाधा पूर्णमेवश ओं शाति शांति शांति